अनोशो टॉक प्रेम रंग रस ओढ़ चदर्या नंबर फाइव जब लगते ले दिया में बाती सूझे परे सब को जारी गाते निपटी गई बाती ले चलू ले चल पिया मिलन कब हो बिनु गुरु मार्ग कौन बतावे करिए कौन उपाय बिना गुरु के माला है रे जन्म अकार थिया मिलन कब हो सब संतन मिली एक मत कीजे चलिए पिय के देश पिया बिल तो बड़े भाग से नहीं तो कठिन कलेश पिया मिलन कब हो ए? या जग जगढू बा ढूंढो पाओ अपने पास सब संतन के चरण बंद गी सब संतन के चरण बंद गावे गुलन दास पिया मिलन कब हो पिया मिलन कब हो अंधे स्वा ला हे जोगी जोग जुगत नहीं जाना गैरू गोरी रंगे कपड़ा जोगी मन रंगे गुरु ज्ञान जोगी जोग जुगत नहीं जाना पढ़े हुना सतनाम दुई अक्षर सिखू सो सकल सयाना जोग जोग जुगत नहीं जाना साची प्रीति हृदय बिनु उपजय कह रिझत भगवान दुल्हन दास के साई जग जीवन मो मन दर सदवाना जोगी जोग जुगत नहीं जाना मिलन कब होई हो लागी रही उस परंपरे का मिलना कब होगा इसकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती इसके लिए कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा सकता क्योंकि परमात्मा से मिलन कार्य के जगत का हिस्सा नहीं है पानी को 100 डिग्री तक गर्म करोगे भाप बनेगा ही बनेगा लेकिन भक्ति कब भगवान बनती है इसका कोई गणित नहीं आग में हाथ डालोगे जलेगा ही जलेगा लेकिन परमात्मा में परवाना कब जलता है कौन घड़ी कौन शुभ घड़ी इसके लिए कोई सुनिश्चित वक्तव्य नहीं दिया जा सकता परमात्मा जब भी घटता है अनायास घटता है एक क्षण पहले भी पता नहीं होता एक क्षण पहले अंधेरी रात और एक क्षण बाद प्रकाशोज्वल प्रभात भरोसा ही नहीं आता कि इतनी अंधेरी रात से और ऐसी प्रकाशोज्वल सुबह का जन्म होगा कि ऐसे अंधियारी से ऐसा उज्याला जन्मेगा एक क्षण पहले जो कांटा था एक क्षण बाद फूल हो जाता आंखें विस्मय विमुक्त रह जाती एक क्षण को भरोसा ही नहीं आता लगता है कोई सपना देखा है पहली बार जब भी परमात्मा का अनुभव होता है तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई सपना देखा है आंखें मिड़ मिड़ के फिर से देख लेने का मन होता है। आस्था नहीं बैठती कि जिसे पुकारा था उस तक पुकार पहुंच गई कि जिसे आना था वह अतिथि आ गया कि जिस मंदिर को खोजते थे उसके द्वार खुल गए भरोसा आए भी तो कैसे आए जन्म जन्मो तक सिवाय दुख के कुछ जाना नहीं सुख की तो एक बूंद नहीं पड़ी अनुभव में कांटे ही कांटे कांटे ही कांटे झोली में भरते रहे फूल का तो कोई साक्षात्कार कभी हुआ नहीं और आज अचानक झोली फूलों से भर गई न मालूम किस अज्ञात से उतरी है किरण और अंधेरे को सदा के लिए काट गई ऐसा काट गई है कि फिर अब कभी घिरेगा नहीं जानी थी अब तक मृत्यु और आज अमृत के घन घिरे हैं अमृत की घनघोर वर्षा हो रही भरोसा हो भी तो कैसे हो मनुष्य की बुद्धि के गणित के बाहर है मनुष्य की बुद्धि सोच सके विचार सके विमर्श कर सके उस सीमा के भीतर नहीं है इसलिए जैसे जैसे भक्त करीब आने लगता है उस परम घड़ी के वैसे ही उसके हृदय में बड़ी दुख धुकधुकी हो जाती होगा कि नहीं होगा होगा तो कैसा होगा और होगा तो कब होगा हुआ होगा मीरा को और हुआ होगा चैतन्य को और हुआ होगा दुल्हनदास को मुझे होगा मुझ अभाग्य को होगा मुझ सब तरह से अपाथुर को होगा अंधे घेरते हैं मन को बड़े भय उठते हैं जब तक हो ही ना जाए तब तक अंदेशा उठता ही रहता है अंदेशे का अर्थ संदेह मत समझना अंदेशे का अर्थ है भय अंदेशे से ऐसा मत सोच लेना कि परमात्मा पर शक होता है कि है या नहीं नहीं नहीं अंदेशे का अर्थ है अपने पर शक होता है कि मेरी पात्रता है या नहीं अपनी पात्रता पर भरोसा नहीं आता और इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं एक जिन्हें अपनी पात्रता का इतना भरोसा है कि परमात्मा के होने पर भरोसा नहीं आता और दूसरे जिन्हें परमात्मा के होने का इतना भरोसा है कि अपनी पात्रता पर भरोसा नहीं आता बस इन्हीं दो कोटियों में संसार विभक्त है और तुम सोच लेना अपने पे इतना भरोसा कि परमात्मा पसंदे करने की तुम जरूरत जुड़ा लो तो सदा सदा के लिए चूक जाओगे तुम्हारे जीवन में सुबह कभी होगी ही नहीं तुम्हारी रात की फिर कोई सुबह नहीं क्योंकि तुमने रात पे भरोसा कर लिया जिस पे भरोसा कर लिया वही सुदृढ़ हो जाता है जिस पे भरोसा कर लिया वही सत्य हो जाता है जिसमें भरोसा डाल दिया उसमें श्वास डाल दी अपने पे इतना भरोसा किए हैं लोग इसलिए नास्तिक हैं आस्तिक कौन है परमात्मा पे इतना भरोसा है कि अपने पे भरोसा नहीं आता कि मैं भी हो सकता हूं कि मेरे होने में भी कोई अर्थ हो सकता है कि मेरे जीवन में भी कोई अभिप्राय होगा कि मेरे कारण भी इस जगत का कोई काम सदता होगा कि मेरी भी यहां कोई जरूरत है कि मैं भी आवश्यक हो सकता हूं और क्या मैं इतना आवश्यक हो सकता हूं कि परमात्मा एक दिन अपनी झलक मुझे दे उसका दर्श परस हो धन्यभागी है वह जिसे परमात्मा पर इतना भरोसा है कि सिवाय अपनी अपात्रता के उसे और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता ऐसा ही धन्यभागी उसे पाता है मगर स्वभावतः भक्त को निरंतर अंदेशा लगा रहता भक्त कपता ही रहता है भैसी लाख उपाय करे पूजा करे पाठ करे प्रार्थना करे लेकिन एक बात भीतर उसे लगती रहती मेरी पूजा क्या मेरी ही पूजा है मैं ही क्या हूं तो मेरी पूजा का क्या मूल्य ये मेरे ही तो हाथ है इनमें आरती भी सजा लूं तो उस आरती का भी क्या अर्थ है मेरे ही हाथों की आरती मुझसे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकती ये मेरे ही तो शब्द हैं इनसे प्रार्थना बना लू तो भी इन शब्दों पर मेरी छाप रहेगी ये मेरे ही तो पैर हैं, नाचूं तो नाच लूं और मेरे ही स्वर हैं, गीत चाहूं तो गीत गा लू मगर सब मेरा है और मैं हूं अपात्र मेरा होना ना होने जैसा है क्या परमात्मा मुझ पर भी अनुकंपा करेगा ऐसा अंदेशा उठता है पिया मिलन कब हो लागी रही और अंदेसा उठता है कि अगर अपनी तरफ देखता हूं तो पिया मिलन कभी होगा नहीं हां पिया की तरफ देखता हूं तो होना जरूरी है होगा ही उसकी अनुकंपा को देखता हूं तो होगा और मेरी अपात्रता को देखता हूं तो कैसे होगा इन दो के बीच भक्त की पीड़ा है मगर वह पीड़ा भी बड़ी मधुर है नास्तिकों के सुख से भी आस्तिकों का दुख ज्यादा बहुमूल्य है क्योंकि आस्तिकों का सुख छिछला है नास्तिकों का सुख छिछला है आस्तिकों का दुख भी गहरा है आस्तिक की पीड़ा की इतनी गहराई है कि उसी पीड़ा में ही खोदते खोदते तो एक दिन परमात्मा मिलता है लेकिन अंदेशा बहुत लगता है घड़ी घड़ी संदेह आता अपने पर याद रखना भूल मत जाना प्रश्न चिन्ह लग जाता है अपने पर बार बार अपनी औकात नहीं मालूम होती लेकिन जिस दिन घड़ी घटती है उस दिन पता चलता सब अंधे से व्यर्थ थे मुझे अपनी औकात ही पता ना थी मेरी औकात उतनी ही है जितनी उसकी क्योंकि मैं वही हूं तत्व मैं बूंद जैसा लगता था लेकिन सागर मुझ में समाया था छिपा था मैं लगता था देह में आबद देश से मुक्त था लगता था सीमा में असीम ही मेरा आंगन था। थान भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं नींद थी मेरी अचल निस्पंद कणकण में प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में साप भी हूं जो बन गया वरदान बंधन में कुल भी हूं कुलहीन प्रवाहि भी हूं नैन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूं सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूं फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूं एक होकर दूर तन से का एक होकर दूर तन से छ वह चल हूं दूर तुमसे हूं अखंड सुहागनी भी हूं आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के शून्य जिसको बिछे हैं पावड़े पल के पुलक हूं वह जो पला है कठिन प्रस्तर में हूं वही प्रतिबिंब जो आधार के ओर में नील घन भी हूं सुनहली दामनी भी हूं नास भी हूं मैं अनंत विकास का क्रम भी त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम तार भी आघात भी झंकार की गति भी पात्र भी मधुपी भी भी मधुर विस्मित भी अधर हूं और स्मित की चांदनी भी हूं जानकर तो पता चलता है जानकर तो अनुभव होता है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं कूल भी हूं न प्रवाहिनी भी हूं दूर तुमसे हूं अखंड सुहाग्नि भी हूं नील घन भी हूं सुनहली दामनी भी हूं नास भी हूं मैं अनंत विकास का क्रम भी त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी तार भी आघात भी झंकार की गति भी पात्र भी मधु भी मधु भी मधुर विस्मृत भी, मदु भी, मदु भी, मदु भी, मदु भी अधर भी हूं और स्मित की चांदनी भी हूं लेकिन ऐसा तो जान कर जाना जाता है तब तो बूंद सागर मालूम होती तब तो अंधेरा प्रकाश मालूम होता तब तो मृत्यु भी शाश्वत जीवन मालूम होती फिर तो भेद गिर जाते लेकिन जब तक भेद न गिरे हो, तब तक बड़ा अंधेसा उठता है ठीक कहते दुलंदास पिया मिलन कब होई होवा लागी रही बहुत भयभीत हूं बहुत अंदेशों से घिरा हूं बहुत हताश मालूम होता हूं अपने पर देखता हूं तो एक बात निश्चित है कि पहुंचना नहीं होगा मंजिल बहुत दूर है हां लेकिन इस हताशा में भी एक निराशा के पार से उतरती किरण उसकी अनुकंपा को देखता हूं तो लगता है अब हुआ अब हुआ हुआ ही है यह हुआ शायद एक पल की प्रतीक्षा और यहां की एक पल की भी प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है, होने ही चला भक्त इन दो अनंत दूरियों के बीच तनाव होता है यही विरह की अवस्था है इस स्पंदन हो यदि तुम जीवन का मैं हूं जिन शरीर मैं हूं जो सुखी सी सरिता तुम हो शीतल नीर बिना तुम्हारे मेरा जीवन एक मरुस्थल सा है निर्जन तालहीन हो जैसे नर्तन मैं हूं बुझते दिल की धड़कन तुम हो उसकी आस मेरे उर में बस जाओ तुम बनकर उरकी प्यास सिर से पैरों तक जादू तुम मैं मोहित अनजान तुम हो रूप छली मैं हूं सखी सरल प्रेम नादान तुम हो दीपक मैं परवाना मैं हूं तनमैता तुम गाना तुम पागलपन मैं दीवाना बिना तुम्हारे जीवन नीरस सुमनहीन मधुमास मेरे और में बस जाओ तुम बनकर उर्की प्यास निष्ठुर जग है निष्ठुर जग है आंख अश्रु में तुम धरती हो प्राण ठुकराया में एक कौर पर आ बैठा अनजान अपना हृदय उदार बिछा लो अपने में मुझे मिला लो मुझे मिटा दो मुझे बना लो यह अभिलाष करो पूरी या कर दो सत्यानाश मेरे और में बस जाओ तुम बनकर की प्यास पुकारता है रोता है अपने तरफ देखता है तो रोता है परमात्मा की अनुकंपा की तरफ देखता है तो नाचता है इसलिए कभी तुम भक्त को रोते और हंसते सांस सांस देखो तो चकित मत होना पागल मत समझ लेना ऐसे वह पागल है परमात्मा का पागल है मगर साधारण पागल नहीं है उसका पागलपन तुम्हारी बुद्धिमानी से ज्यादा बहुमूल्य है उसका पागलपन वर्णीय है वांछनीय है मांगने योग्य है प्रार्थना योग्य उसका पागलपन यही है कि अपनी तरफ देखता है तो रोता है उसकी तरफ देखता है तो हंसता है अपनी तरफ देखता है तो हताश होकर बैठ जाता है उसकी तरफ देखता है तो फिर उठा लेता अपना एक तारा और फिर नाचने लगता है एक घड़ी रोना एक घड़ी हंसना यह भक्त की विरह की अवस्था है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 बोले या ना बोले कहे या न कहे भीतर अहिनेस पुकार उठती रहती है, सिर से पैरों तक जादू तुम मैं मोहित अनजान तुम हो रूप छली, मैं सखी सरल प्रेम नादान तुम हो दीपक मैं परवाना मैं हूं तनमेहता तुम गाना तुम पागलपन मैं दीवाना बिना तुम्हारे जीवन नीरस सुमनहीन मधुमाश मेरे और में बस जाओ तुम बनकर उर की प्यास भक्त की ओर भावना क्या है कि परमात्मा उसके हृदय में अतिथि बने कि भक्ति भक्त को आतिथे होने का मौका मिले मेहमान बने प्रभु कि भक्त मेजबान बने निष्ठुर जगह आंख अश्रु में तुम धरती हो प्राण ठुकराया में एक कौर पर आ बैठा अनजान अपना हृदय उदार बिछा लो, अपने में अब मुझे मिला लो मुझे मिटा दो मुझे बना लो यह अभिलाष करो पूरी या कर दो सत्यानाश मेरे उर में बस जाओ तुम बनकर उर की प्यास मुझे मिटा दो मुझे बना लो ये दोनों बातें एक साथ घटती यही भक्ति का शास्त्र है यही भक्ति का विरोधाभास भी ये दोनों बातें एक शांत घटती हैं मुझे मिटा दो मुझे बना लो एक तरफ तो भक्त मिटे तो भगवान हो सकता है लेकिन भगवान हो तो भक्त हो जाए जब बीज टूटता है तो वृक्ष होता है और जब सरिता सागर में गिरती है तो सरिता तो खो जाती है मगर सागर हो जाती भक्ति के लिए साहस चाहिए मिटने का तुमने बार बार सुनी है यह बात तुम्हारे तथाकथित साधु संत रोज रोज दोहराते हैं यह बात कि कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय होगा क्योंकि भक्ति बहुत सरल है झूठी है यह बात गलत है यह बात भक्ति सरल नहीं है भक्ति से कठिन और कुछ भी नहीं अपने को मिटाना इससे कठिन और क्या होगा तथा कथित ज्ञान सरल है क्योंकि अहंकार को मिटना नहीं पड़ता बल्कि अहंकार और सज जाता है और शास्त्रों की सजावट बैठ जाती गीता कुरान बाइबल वेद उपनिषद, इन सब पर और अहंकार सिंहासन बना लेता है इनकी गद्दी बना लेता है और ज्ञानी हो जाता है तपश्चर्या कठिन नहीं है क्योंकि तपश्चर्या अहंकार के अनुकूल है जितनी तपश्चर्या करोगे अहंकार पर उतनी धार आ जाती है उतना ही अहंकार प्रज्वलित हो उठता है उतना ही लगता है मैं विशिष्ट मैं खास उतना ही लगता है मैं पात्र उतना ही लगता है कि परमात्मा को मुझे मिलना ही चाहिए न मिलता हो तो अन्याय हो रहा जितना तुम तपश्चर्या करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर ये पत्थर की तरह भाव मजबूत होने लगेगा कि अब मुझे मिलना ही चाहिए और क्या करने को बचा इतने उपवास किए इतने व्रत किए इतने आसन व्यायाम किए इतने प्राणायाम इतना सब कर चुका हूं शरीर को सुखाकर कांटा बना लिया पेट पीट से लग गया है मांस मज्जा जल गई कांटे की तरह रह गया गए अब और क्या चाहिए तपस्वी के मन में स्वभाव आ ये बात उठती क्या अब और क्या चाहते हो अब और क्या मर्जी अब और क्या अपेक्षा है उसे अहंकार जन्मता है पात्रता का भाव जन्मता है कि मैंने सुबह ही सुभ किया कोई पाप नहीं किया पैर भी फूक फूक के रखता हूं कि कोई चींटी ना मर जाए रात पानी नहीं पीता कि कोई हिंसा ना हो जाए एक ही बार भोजन करता हूं शुद्ध भोजन करता हूं सब तो मैंने पूरा कर दिया जो तुमने चाहा हो तुमने जो चाहा हो उससे ज्यादा पूरा कर दिया अब और इतनी देर क्यों है तथाकथित तपस्वी के भीतर एक शिकायत होती कि बहुत देर हो जा रही अन्याय हुआ जा रहा है तुम हो भी या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं व्यर्थ ही श्रम कर रहा हूं और तुम हो ही ना मैं तुमसे कहता हूं तपश्चर्या सरल है हमेशा सरल है और तथाकथित ज्ञान भी सरल है और तुम्हारा तथाकथित कर्मयोग भी सरल है अगर दुनिया में कोई सबसे कठिन बात है तो प्रेम और भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है क्यों कहता हूं प्रेम को कठिन बात इसलिए कहता हूं कि प्रेम में मरना होता है तुम हो दीपक मैं परवाना मैं हूं तनमेता तुम गाना तुम पागलपन मैं दीवाना बिना तुम्हारे जीवन नीरस सुमनहीन मधुमास मेरे उर में बस जाओ तुम बनकर उर की प्यास अपना हृदय उदार बिछालो अपने में अब मुझे मिला लो मुझे मिटा दो मुझे बना लो इसलिए कठिन है भक्ति लेकिन लोगों ने भक्ति से मतलब समझाया बैठ गए सुबह थोड़ी माला फेर ली कि कभी सत्यनारायण की कथा करा ली कि कभी चले गए मंदिर में पूजा चढ़ाए कि कभी चार ब्राह्मणों को भोजन करा दिया कि कन्याओं को भोजन करा दिया कि घर में कृष्ण की एक प्रतिमा रख ली सावन के महीने में झूला झुला दिया तुम किसको धोखा दे रहे हो किसको झूला झुला रहे हो भक्ति इतनी आसान नहीं तुम्हें मौत में झूलना पड़ेगा तुम्हें अपने को मिटाने का साहस जुटाना पड़ेगा तुम मिटोगे तो ही हो सकोगे इधर तुम गए उधर परमात्मा आया इधर तुम सुन्न हुए उधर परमात्मा की पूर्णता में अवतरित हुई पिया मिलन कभोई अंधेशवा लागी रही डरता हूं कपता हूं कहते दुलन भयभीत होता हूं हजार हजार अंधे से उठ रहे हैं कब होगा पिया का मिलन मेरी पात्रता तो नहीं फिर भी आशा कर रहा हूं त्यागी दावा करता है भक्त आशा करता है त्यागी सौदा करता है भक्त अर्पण करता है त्यागी कहता है कि तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी अब अगर न मिलो तो अन्याय है भक्त कहता है तुम्हारी शर्तें मैं कभी पूरी कर ही नहीं पाऊंगा तुम्हारी शर्तें मुझसे पूरी होने वाली ही नहीं ये मेरी पात्रता ही नहीं तुम मिलो तो करुणा से मिलो तुम मिलो तुम्हारी अनुकंपा से मिलो तुम रहीम हो रहमान हो तुम मिलो करुणा से तो ही मिलना हो सकता है मुझ पर मुझे भरोसा नहीं मेरे किए कुछ भी ना होगा मेरे किए ही तो सब अन किया हो गया है और जिस दिन ऐसा भाव उठता है भक्त को कि मेरे किए कुछ भी ना होगा उस दिन कुछ होना शुरू होता है उस दिन पहला फूल खिलता है वसंत का उस दिन पहली हवा का झोंका आता है अनंत से उस दिन मलय बयार बहती उस दिन पहली बार भक्त को अनुभव लगता है अंगीकृत हुआ क्योंकि उसके द्वारा अंगीकृत होने की एक ही शर्त है कि तुम्हारे भीतर कोई अस्मिता ना हो अस्मिता गई कि क्रांति घटी किस इसने परस ने छेड़ दिया निष्प्राण सी वीणा को चिर श्रांत थकित चिर मौन और चिर एकाकिनी चिर छीना को तुम समर्पित हो तुम सिर झुकाओ तुम उसके अनुकंपा पर भरोसा करो जिसने जीवन दिया है वही परम जीवन भी देगा न तो जीवन तुमने कमाया है और न परम जीवन तुम कमा सकते हो कमाने की बात ही भ्रांत है कमाने की बात में ही धोखा है कमाने की बात में ही अहंकार के लिए आड़ मिल गई बचने का उपाय मिल गया किस स्नेह परस ने छेड़ दिया निष्प्राण पड़ी सी वीणा को चिर श्रांत थकित चिर मौन और चिर एकाकिनी चिर छीणा को जिसके ढीले से मौन तार झंकरत हो गाना भूल गए मन को मस्तक को नस नस को पल को सहराना भूल गए जिसका मन शिथिल पड़े जिसकी वाणी पर थे चुपके ताले जिसके तन पर अग्नित जाले दुख की मकड़ी ने बुन डाले किस इसने परस ने छेड़ दिया सब तार तने झंकार उठी ज्यो अंधकार में रजनी के हो ज्योत्ना की दीवार उठी किस इसने परस ने छेड़ दिया गानों के सागर फूट पड़े संगीत भरे नबसे तारे तार, तानों के अग्नि टूट पड़े ध्वनि के खग उड़ फैल गए और दसों दिशाएं जाग उठी अंबर की सोई सी स्मृतियां सुनकर यह अभिनव राग उठी झुको समग्र रूपेण झुको और तुम भी पाओगे किस इसने परस छेड़ दिया सब तार तने झंकार उठी जो अंधकार में रजनी के हो ज्योत्ना की दीवार उठी किस इसने परसने छेड़ दिया गानों के सागर फूट पड़े संगीत भरे नब के तारे तानों के अग्नि टूट पड़े तुम पर वर्षा हो सकती है लेकिन तुम अपने से इतने भरे हो कि परमात्मा चाहे भी तो तुम्हारे भीतर जगह नहीं तुम अपने से अपने को खाली करो रिक्त करो भक्ति का इतना ही अर्थ है कि भक्त अपने से अपने को रिक्त कर ले खाली कर ले शून्य हो जाए ना कुछ हो जाए कह सके मैं नहीं हूं बस जिस क्षण तुम समग्र मन प्राण से कह सकोगे मैं नहीं हूं उसी क्षण परमात्मा है लोग मुझसे पूछते हैं परमात्मा कहा है वे परमात्मा को पहले देख लेना चाहते हैं। ऐसे ही जैसे कोई बंद आंख वाला आदमी कहे कि पहले मैं सूरज को देखूंगा तब आंख खोलूंगा आंख क्यों खोलू पहले भरोसा आ जाना चाहिए कि सूरज है तो आंख खोलूंगा आंख खोलने का कष्ट क्यों लू वह भी ठीक कह रहा है ऐसे तर्क की बात कह रहा है कि सूरज हो तो आंख खोलू मंजिल हो तो चार कदम चलूं लेकिन सूरज पहले मेरे अनुभव में आ जाए तो आंख खोलूंगा तब तो बड़ी कठिनाई हो गई तर्क तो ठीक है मगर जीवन विरोध से भरा है आंख बिना खोले सूरज का अनुभव नहीं होगा और वह आदमी कह रहा है जब तक सूरज का अनुभव ना हो आंख ना खोलूंगा तो फिर अनुभव कभी नहीं होगा क्योंकि आंख कभी खोली ही ना जा सकेगी लोग पूछते ईश्वर कहां है गलत प्रश्न पूछा पूछना चाहिए कि कौन सी चीज ईश्वर के देखने में बाधा बन रही कौन सा पर्दा मेरी आंख पर है? कौनसी चट्टान मेरी छाती पर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं बह रही लोग पूछते हैं परमात्मा कहां लोगों को पूछना चाहिए प्रार्थना कैसे हो लोगों को पूछना चाहिए मेरा हृदय उसकी प्यास से कैसे भरे मेरे भीतर भक्ति का कैसे उदय हो लोग पूछते हैं भगवान कहां लोग कहते हैं भगवान हो तो हम भक्ति करेंगे और मैं तुमसे यह कह रहा हूं और यही भक्तों ने सदा कहा तुम भक्त हो जाओ तो भगवान अभी है भक्ति की शर्त पहले पूरी करनी होती मगर भक्ति की शर्त आसान नहीं है माला फेर लेने की नहीं है चंदन मंदन लगा लेने की नहीं है घंटी बजा के किसी पत्थर की मूर्ति के सामने पूजा कर देनी कि नहीं कृष्ण को खूब रेशमी वस्त्र पहना के और दो फूल चढ़ा देनी कि नहीं भक्ति में तो सिर्फ एक ही बात चढ़ाई जाती अस्मिता अहंकार मैं हूं यह भाव और जिसने इस मैं को चढ़ा दिया उसे तत्क्षण दर्श हो जाता तत्क्षण परस हो जाता पिया मिलन कब होई हो लागी रही जब लग तेल दिया में बाती सूझ पर सब कोई दुलंदास कहते हैं जरा संभल के चलना होशियारी से चलना क्योंकि ये जिसको तुमने जिंदगी समझा है ये बड़े जल्दी चुक जाएगी जैसे सांझ जलाया दिया सुबह चुक जाता तेल चुक जाता है बाती बुझ जाती जब तेल दिया में बाती सूझ परे सब कोई ये तुम जिस मिट्टी के दिए पे भरोसा किए बैठे हो और ये जो मिट्टी में चल रही जीवन की थोड़ी सी धारा है ये जल्दी ही छीन हो जाएगी ये तेल भी चुकेगा ये बाती भी चुकेगी फिर कुछ भी सूझना पड़ेगा मौत जब द्वार पे दस्तक देगी कुछ भी सूझना पड़ेगा जिंदगी में ही नहीं सूझा तो मौत में क्या खाक सूझेगा जीते जी नहीं सूझा तो मर्ते क्षण में कैसे सूझेगा और बेईमानों ने तुम्हें समझाया है कि मरते समय नाम ले लेना राम का सब हो जाएगा जिंदगी भर रावण की सेवा करना मरते वक्त राम का नाम ले लेना जिंदगी भर अंधेरे को बटोरना मरते वक्त प्रकाश को पुकार लेना यह होगा कैसे जिसने जिंदगी भर अंधेरा बटोरा वो मरते वक्त भी अंधेरे पर ही गठरी बांधे बैठा रहेगा और जोर से बांध लेगा और मुठ्ठियां कस लेगा और गठरी को छाती से लगा लेगा कि अब छूट ना जाए अब छूटी तब छूटी ये मौत आने लगी जिसने अंधेरे से ही आसक्ति बनाई वो प्रकाश को पुकारना भी कैसे चाहेगा चाहे भी तो भी पुकार कैसे सकेगा उसके ऊंठों पर प्रकाश शब्द ही ना बनेगा राम शब्द भी दोहराना चाहेगा तो जवान काम दे जाएगी नहीं काम आएगी लथड़ा जाएगी राम नहीं उठेगा जो तुम्हारे भीतर जीवन भर बहा है वही मृत्यु में भी तुम्हारे बाहर प्रकट हो सकता है जो तुम्हारी जीवन भर की संपदा है वही मृत्यु में तुम्हारी संपदा बनेगी जब लग तेल दिया में बाती सूझ परे सब कोई दुलन कहते हैं सब दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अगर भीतर जीवन की बाती जल रही जीवन का तेल जल रहा मगर जल्दी ही ये बुझ जाएगा ये शाश्वत प्रकाश नहीं है इस प्रकाश का उपयोग कर लो शाश्वत प्रकाश को खोजने में हाथ में दिया मिला है सत्तर साल जलेगा समझो इस सत्तर साल में इस छोटे से दिए का हाथ में उपयोग करके अंधेरे में तलाश कर लो उस द्वार की जिससे शाश्वत प्रकाश में प्रवेश हो जाए तमसो मां ज्योतिर्गमे पुकारो परमात्मा को कि मुझे ले चलो अंधेरे से प्रकाश की ओर इस छोटी सी जीवन की क्षमता का उपयोग कर लो इसकी सीढ़ी बना लो यह मंजिल नहीं है सीढ़ी पर ही मत बैठ जाना नहीं था बहुत रोओगे बहुत पछताओगे जब लग तेल दिया में बाती सूझ परे सब कोई जरीगा तेल निपट गई बाती ले चलू ले चलू हो इधर तेल समाप्त हुआ उधर बाती बुझी जिनको तुमने अपना समझा था वे ही कहेंगे अब जल्दी ले चलो अब जल्दी ले चलो बंधने लगी अर्थी चले मरघट की तरफ और पड़ा रह गया सब ठाट, और पड़ा रह गया सब आयोजन जो जीवन भर किया धन भी पद भी प्रतिष्ठा भी जिस पे सब गमाया, उसमें से कुछ भी साथ नहीं जा रहा है जरा लोगों को मरते हुए देखते हो उससे खुद को चेताते हो या नहीं चेताते मौत तुम पर चोट करती है या नहीं करती जरीगा तेल निपट गई बाती लचलू लचलू होई, बिनु मार कौन बतावे करिए कौन उपाय अगर थोड़ा होश हो अगर थोड़ी समझ हो अगर यह जिंदगी की थोड़ी सी रोशनी जो परमात्मा ने तुम्हें दी है जन्म के साथ और मौत में छीन जाएगी इसका उपयोग करना हो तो शाश्वत की तलाश में करो सत्य की तलाश में करो ऐसे मंदिर की तलाश में करो जो गिरेगा नहीं मगर कैसे यह होगा बिनुगुर मारक कौन बतावे कौन बताएगा रास्ता जिसने रास्ता देखा हो वही बताएगा जो चला हो वही बताएगा जो पहुंचा हो वही बताएगा लेकिन तुम पंडितों से पूछते हो सदगुरुओं से नहीं पंडित तो वही है जहां तुम हो पंडित में और तुम में जरा भी भेद नहीं पंडित की ओर तुम्हारी दृष्टि में क्या अंतर है हां सूचनाओं में भेद है तुम थोड़ा कम जानते हो थोड़ा ज्यादा जानते लेकिन यह भेद तो परिमाण का है मात्रा का है गुण का नहीं ये भी हो सकता है कि तुम बुद्ध से ज्यादा जानते हो तो भी तुम बुद्ध से ज्यादा नहीं हो जाओगे बुद्ध के समय में भी बड़े बड़े पंडित थे जो बुद्ध से बहुत ज्यादा जानते थे लेकिन बहुत ज्यादा जानना एक बात है और जानना बिल्कुल दूसरी बात है बुद्ध का साक्षात्कार हो गया है प्रकाश से शाश्वत प्रकाश से और उन पंडितों ने अभी शाश्वत प्रकाश के संबंध में जो बातें कही हैं कही गई हैं लिखी गई हैं उन्हीं को संग्रहित किया है सारी आया बुद्ध के दर्शन को सारी बड़ा पंडित था बहुत संभावना है कि बुद्ध से ज्यादा सूचनाओं का ढेर था उसके पास बुद्ध एक तो छतरी थे तो शास्त्र पढ़ने में कोई समय ज्यादा गमाया भी नहीं था बचपन तो युद्ध की कला सीखने में बीता धनुर्विद्या को जानते थे फिर पिता ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि भोग बिलास में डूबे रहे क्योंकि जोशियों ने कहा था अगर भोग बिलास में न डूबाया रखा तो यह व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा तो कुछ समय बीता होगा सैन्य की शिक्षण में और कुछ समय बीता भोग बिलास में 29 वर्ष के थे तब घर से निकल गए शास्त्र पढ़ने का मौका भी नहीं आया अवसर भी नहीं था छतरी का वह धर्म भी नहीं था सारी पुत्र ब्राह्मण था ब्राह्मण पुत्र था एक महापंडित का बेटा था बड़ा प्रतिभाशाली था उसके 500 सौ शिष्य थे उसका बड़ा गुरुकुल था वह दूर दूर तक विवाद करने और शास्त्रार्थ करने जाता था उसने न मालूम कितने पंडितों को हराया था फिर यह होना ही था कि खबरें आने लगी कि जब तक बुद्ध को ना हराओगे इन जीतों में कोई सार नहीं हराना हो तो बुद्ध को हराओ तो बुद्ध को हराने आया था अपने 500 शिष्यों को लेकर बड़ी अकड़ से आके खड़ा हो गया था लेकिन बुद्ध को देखा और ऐसे पिघल गया जैसे सुबह की रोशनी में ओस की बूंद उड़ जाए कि तेज धूप में मोम पे घल जाए बुद्ध को देखता ही राह खड़ा थोड़ी देर उसके शिष्य तो थोड़े विचलित भी हुए ऐसी दशा कभी नहीं देखी थी अपने गुरु की जहां भी गया था आकर से गया था दुदुम भी बजाता गया था जहां भी गया था जीत के लौटा था विजय की पताकाएं फहराता लौटा था ये बुद्ध के सामने कैसा खड़ा रह गया किम कर्तव्य विमूर और फिर जब शिष्यों ने देखा कि सारी झुक गया बुद्ध के चरणों पर और आंसू की झरी लगी तो तो उनको भरोसे ही नहीं आया उन्होंने पूछा सारी को आपको क्या हो गया सारी ने कहा मैं सिर्फ सूचनाएं जानता हूं सत्य का मुझे कोई अनुभव नहीं सूचनाएं शायद इस व्यक्ति से मेरे पास ज्यादा हैं चारों वेदों का मैं गेता हूं ज्ञाता हूं लेकिन सब फीका पड़ गया इस आदमी को वह स्रोत पता है जहां से चारों वेद पैदा हुए यह आदमी मूल स्रोत पर खड़ा है आज विवाद नहीं होगा विवाद गया आज समर्पित होता हूं निरअंकारी रहा होगा सारी पुत्र पंडित और निरहंकारी बड़े मुश्किल से होता है लेकिन उसके जीवन में क्रांति हो गई बुद्ध के पास बैठ के क्या सीखा उसने जो भी बुद्ध बता सकते थे वो सब जानता था मगर एक भेद था अंधा आदमी भी प्रकाश के संबंध में सब जान सकता है मगर एक भेद है आंख वाला प्रकाश को जानता है ंधा आदमी प्रकाश के संबंध में जानता है बेहरा भी संगीत के संबंध में बड़ा ज्ञानी हो सकता है संगीत भी तो लिखा जाता है ना संगीत की भी लिपि होती है ना बेहरा लिपि पढ़ सकता है लेकिन तुम फर्क समझते हो रविशंकर की वीणा बचती हो सितार बचता हो इसका अनुभव इसके साथ साथ ना चुटा तुम्हारा हृदय इसके साथ मंत्र मुग्धता और फिर किसी बहरे ने कागज पर लिखी गई संगीत की लिपि को पढ़ा हो इसी संगीत की लिपि को जिसे सुन के तुम मयूर जैसे मत्त हो उठे थे क्या तुम सोचते हो दोनों एक ही बात है क्या बहरे को कुछ भी पता चलेगा ध्वनि का आनंद क्या संगीत का कोई भी स्वाद आएगा लिखे हुए संगीत को पढ़कर बस वैसा ही सारी पुत्र था वैसे ही सारे पंडित मगर सारी पुत्र सौभाग्यशाली पंडित था कि चला गया एक बुद्ध के चरणों में झुक गया सौ में निन्यानवे पंडित इतने सौभाग्यशाली नहीं होते वे अपने अहंकार की पूजा में ही लगे रहते वे अपने विवाद में ही संलग्न रहते शब्दों के युद्धों में उलछे रहते बिन गुरु मार्ग कौन बतावे करिए कौन उपाय दुल्हन दास कहते हैं अगर यह समझ में आ जाए कि जिंदगी हाथ से चुकी जा रही यह तेल जला जा रहा यह बाती बुझी जा रही जल्दी ही घड़ी आ जाएगी अंधकार छा जाएगा फिर किए कुछ भी ना हो सकेगा फिर लोग अर्थी पे बांध के ले चलेंगे उसके पहले किसी ऐसे व्यक्ति का सत्संग खोज लो किसी ऐसे व्यक्ति के चरणों में झुक जाओ किसी ऐसे व्यक्ति से हृदय का नाता जोड़ लो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आत्मसाथ हो जाओ जिसने जाना हो जिसकी सुवास तुम्हें भी पकड़ ले जिसकी सुगंध तुम्हें भी मत्त कर दे किसी ऐसे व्यक्ति की सुराही से तुम भी पी लो जिसने पिया हो और जो भर गया हो जब तक सत्संग की शराब न पियोगे तब तक कोई मार्ग मिल नहीं सकता शास्त्रों से नहीं मिलता मार्ग सदगुरुओं से मिलता है सत्संग की शराब पीकर ही कोई भक्ति को उपलब्ध होता है वहीं तुम सीखोगे मंदिर का दीप कैसे बनना मंदिर में दिए तो तुमने जलाए उससे कुछ भी ना होगा मंदिर के दिए कैसे बनोगे यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो रजत संघ घड़ियाल स्वर्णवंशी वीणा स्वर गए आरती वेला को सत सत लैसे भर जब था कल कंठों का मेला वैसे उपुल मृथा खेला अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो चरणों से चिन्हित आनंद की चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली झरे सुमन बिखरे अक्षत धूप अर्घ नैवेद्य अपरमित तब में होंगे सब अंतरहित सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया सांसों की समाधि सा जीवन मणि सागर सा पंथ गया बन रुका मुखर कणकण कर स्पंदन इस, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल रेखाओं में भर भर आभाजल दूध सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो इस जीवन की ऊर्जा का एक दिया बनाओ मंदिर का दीप बनाओ ताकि यह तुम्हें कम से कम सुबह तक तो पहुंचा दे ताकि रात तो कटा दे ताकि प्रभात से तो मिला दे यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो रजत संख घड़ियाल स्वर्णवंशी वीणा स्वर गए आरती वेला को ससत लैसे भर जब था कल कंठों का मेला वैसे उपल तिमिर था खेला अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो तुम्हारे भीतर चेतना का दिया जलना चाहिए ध्यान का दिया जलना चाहिए कौन जलाएगा कौन विधि देगा जले हुए दिए के पास जाओ तो तुम्हारा बुझा दिया भी जल सकता है बस पास जाते जाते जाते एक ऐसी घड़ी आ जाती एक ऐसी नेकट की घड़ी सामीपी की घड़ी जब जलते दिए से बुझे दिए में छलांग लग जाती है ज्योति की ऐसे गुरु से शिष्य तक पहुंचती है रोशनी ऐसे ही पहुंचती एक जीवित स्रोत से दूसरे जीवित स्रोत तक किताबों में रोशनी के संबंध में लिखा है रोशनी नहीं किताबों में जल के संबंध में लिखा है तुम्हारी प्यास को तृप्त करने वाले जल सरोवर नहीं शास्त्रों में प्यारे और सुंदर शब्द हैं मगर केवल शब्द हैं उन शब्दों को न तो पी सकोगे न पचा सकोगे न ओढ़ सकोगे न बिछा सकोगे उन शब्दों में मत भटक जाना दुनिया में दो भटकने हैं एक अज्ञानी की भटकन है और एक पंडित की तथाकथित ज्ञानी की भटकन है। अज्ञानी की भटकन से भी बचो और ज्ञानी की भटकन से भी बचो तो कहीं तुम अंतरयात्रा पर निकल पाओगे अज्ञानी सोचता है चूंकि मैं शास्त्र को नहीं जानता इसलिए अज्ञानी हूं और ज्ञानी सोचता है चूंकि मैं शास्त्र को जानता हूं इसलिए ज्ञानी हूं दोनों शास्त्र में अटके उनमें भेद कम ज्यादा का है मात्रा का है गुण का नहीं दोनों बाहर भटके दोनों में कोई भी अभी भीतर नहीं आया बिनगुर मारक कौन बतावे करिए कौन उपाय क्या उपाय करें कि शाश्वत जीवन उपलब्ध हो कि प्यारा मिले कि हम सुहागिन बने सब संतन मिली एकमत मत कीजिए चलिए पी के देश और जो जानते हैं वो चकित होकर हैरान हो जाते हैं यह बात देखकर कि सारे संतों का उपदेश एक है सब सयाने एक मत अगर भेद कहीं हो तो पंडितों में होगा अगर भेद कहीं हो तो शास्त्रज्ञों में होगा संतों की सीख एक है क्या है वह सीख दो शब्दों में उस सीख को बांधा जा सकता है ऐसे तो सारा आकाश भी छोटा है और उसे बांधा नहीं जा सकता नहीं तो दो छोटे शब्द एक शब्द है ध्यान और एक शब्द है प्रेम बस ये दो छोटे शब्द इन दो में सारे संतों की सीख समा गई है भीतर मौन हो जाओ तो ध्यान और मौन सूखा सूखा ना हो रस भीगा हो। प्रीति पगाहो, प्रेम की वीणा बजती हो प्रेम की रुंझन चलती हो प्रेम की बयार बहती हो ध्यान का शून्य हो और प्रेम का फूल खिला हो बस फिर कुछ और पाने को नहीं परमात्मा तुम्हें खोजता आ जाएगा कब किस घड़ी आ जाएगा किस अंजान घड़ी में तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे देगा कहना कठिन है पिया मिलन कब होई हो लागी रही पिया बिनु गुरु मारग कौन बतावे करिए कौन उपाय बिना गुरु के माला फेरे जन्म अकार जाए सब संतन मिल एक मत कीजिए चलिए पी के देश मिले तो बड़े भाग से नहीं तो कठिन कले बिना गुरु के भी लोग मालाएं फेरते हैं बिना गुरु के भी लोग साधन करते विधि करते योग करते तप करते भक्ति करते मगर बिना गुरु के करते तो कुछ चूक हो जाती कुछ बुनियादी बात चूक जाती जब तक तुमने किसी जीवंत गुरु को ध्यानस्थन देखा देखाओ प्रेम में डुबकी लगाते न देखा तब तक तुम जो भी करोगे उथला उथला होगा थोथा थोथा होगा छोटे से पक्षी को उड़ना सीखने के पहले कम से कम अपने मां बाप को उड़ते हुए देखना पड़ता है अगर किसी पक्षी को तुम अंडे से निकलने के बाद संभाल के रख लो और उसे कभी देखने को ना मिले कोई और पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ता हुआ तो वह पक्षी कभी अपने पंख ना फड़फड़ाएगा और कभी आकाश में ना उड़ेगा उसे याद ही ना आएगी कि मेरे पास भी पंख कि मेरे पास भी क्षमता है दूर आकाश की यात्रा की कि चांतारों से मैं भी मुलाकात करूं ये मेरा भी अधिकार है ऐसी उसे याद ही ना आएगी तो छोटा सा पक्षी बैठता है अपने घोंसले की कगार पर देखता मां कोड़ते पिता कोड़ते जाते आते धीरे धीरे पंख फड़फड़ाने लगता है भरोसा आने लगता है फिर फुदकता है एक डाल से दूसरी डाल पर भरोसा और सघन हो जाता है फिर और जरा लंबी छलांग भरता है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चकित हो जाता है चमत्कृत हो जाता है तो मैं भी उड़ सकता हूं बस जिस दिन यह भरोसा आ गया कि मैं भी उड़ सकता हूं फिर गुरु की कोई जरूरत नहीं रह जाती मगर तब तक गुरु की अनिवार्यता है अपरिहारिता है उसके बिना तो माला भी फेर लोगे मगर फेरना मुर्दा होगा मधुपने की जाकर गुंजार अरी सुनरी कलिका सुकुमार खोल दे अंधगंध के द्वार देखरी आया है मधुमास लिए नव वर्ष नया उल्लास सुरभि के कोस खोलरी खोल रही खोल नयन के मोती जीवल रोल बिछादे चरणों में सत्कार मधुप की जाकर गुंजार अरी सुनरी कलिका सुकुमार उठारे कवि भावों की बीन ढाल स्वर आतुर मधुर नवीन ढाल स्वर आतुर मदिर नवीन और फिर होकर उसमें लीन छेड़ दे एक नई झंकार शिथिलता छोड़ छेड़ दे तार स्वरों में हृदय हृदय में प्यार प्यार में भर संचित उद्गार और उद्गारों में भर साध और फिर उनमें आस अगा ढाल दे प्रि चरणों पर दीन उठारे कवि भावों की बीन ढाल स्वर आतुर मधुर नवीन कोई कहे कोई पुकारे कोई झकझोरे मधुपने की जाकर गुंजार कोई भौरा आए और कली से कहे खुल कली को पता भी कैसे हो कभी खुली हो तो पता हो पहले कभी खुली तो नहीं कभी उसने अपनी पखुरियां खोली तो नहीं कभी हवाओं के साथ खेली तो नहीं राग रंग नहीं किया कभी सूरज को देखा तो नहीं कभी चांदारों से मुलाकात भी तो नहीं की उसे पता भी क्या अज्ञात में कदम कैसे रखे मधुपने की जाकर गुंजार अरी सुनरी कलिका सुकुमार खोल दे अंध गंध के द्वार देखरी आया है मधुमास लिए नव वर्ष नया उल्लास सुरभि के कोष खोल रही खोल नैन के मोती जीभर रोल बिछा दे चरणों में सत्कार मधुप ने की जाकर गुंजार अरी सुनरी कलिका सुकुमार ऐसे कोई गुरु आके शिष्य के कान में कहता है खोल दे अंधगंध के द्वार हरी सुनरी कलिका सुकुमार ऐसे कोई गुरु जब शिष्य के कान में कहता है शिष्य की कली जब सुनती है यह खबर कि गंध मेरे भीतर भरी है खोल दूं उड़ कली के भीतर जब सपने जगते हैं कौन जगाएगा यह सपने अज्ञात के सपने असंभव के सपने कौन सुखबुगाएगा यह सपने उठारे कवि भावों की बीन ढाल स्वर आतुर मदर नवीन और फिर होकर उनमें लीन छेड़ दे एक नई झंकार शिथिलता छोड़ छेड़ दे तार स्वरों में हृदय हृदय में प्यार प्यार में भर संचित उद्गार और उद्गारों में भर साध और फिर उनमें आस अगाध डाल दे प्रि चरणों पर दीन उठारे कवि भावों की बीन ढाल स्वर आतुर मदुर नवीन कोई कहे तुम्हारे कान में कोई झकझोरे तुम्हें नींद से कोई पुकारे तुम्हें तुम दूर खो गए हो विस्मृति में तुम्हें अपनी भी याद नहीं रही कोई पुकारे कोई आवाज दे और जो सुन ले वही शिष्य और जो आवाज के साथ एक नए उन्मेष से भर जाए वही शिष्य और जिसके भीतर एक नई कल्पना अपने पंख फैला दे और जिसके भीतर एक नया सुर गुनगुन -गुन करने लगे और जो अज्ञात में कदम रखे और कभी छेड़ी नहीं गई जो वीणा उसके तार छेड़ दे और कभी खोले नहीं गए गंध के जो द्वार वो द्वार खोल दे नहीं सदुगुरु के बिना यह नहीं हो सकेगा दुलंदास ठीक कहते बिन गुरु मारक कौन बतावे करिए कौन उपाय बिन गुरु के माला फेरे जन्म अकारत जाए। माला फेरते रहो बिना गुरु के राम राम जपते रहो बिना गुरु के सब अकारत चला जाएगा कुछ लोग सीखने से डरते कुछ लोग सीखने में झुकना पड़ता उससे डरते सीखने में किसी के सामने झोली फैलानी पड़ती उससे उन्हें दीनता मालूम होती ऐसे अभागे वंचित ही रह जाएंगे जीवन कोस लुट जाएगा और भिकमंगे के भिकमंगे रह जाएंगे उनकी झोली में एक दाना भी ना पड़ेगा सीखने के लिए झुकने की सामर्थ्य चाहिए और ध्यान रखना सिर्फ शक्तिशाली लोग ही झुक सकते हैं कमजोर नहीं कमजोर तो झुकने में बहुत डरता है क्योंकि उसे पता है मैं कमजोर हूं झुका तो सारी दुनिया को मेरी कमजोरी पता चल जाएगी वो अपनी कमजोरी को छिपाता है इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को खूब समझ लो अक्सर लोग समझते हैं कि जो झुकता है वो कमजोर है जो समर्पित होता है वो कमजोर है जो श्रद्धा करता है वह बुद्धिमान नहीं हालात ठीक उल्टे असलियत ठीक उल्टी मनोविज्ञान से पूछो धर्म ने तो सदा यही कहा है लेकिन अब मनोविज्ञान भी इसके समर्थन में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति झुकता है वह संकल्पवान होता है तभी झुकता है झुकने के लिए बड़ा संकल्प चाहिए बड़ा विरोधाभास समर्पण के लिए बड़ा संकल्प चाहिए वही झुक सकता है जिसको यह पक्का भरोसा है कि मैं झुकू तो भी मेरी दीनता प्रकट नहीं होती झुक के भी मैं दीन नहीं हो जाऊंगा झुकने से मेरा आत्मगौरव नष्ट नहीं होता जिससे अपने आत्म गौरव पर इतनी श्रद्धा है वही किसी के चरणों में सिर रख पाता है जो कमजोर है जिनके भीतरहीनता की ग्रंथी जो सदा डरे हुए कि कहीं कोई झुकाना दे कि कहीं किसी के सामने झुकना ना पड़े जो सदा अकड़े खड़े जो सदा अपनी सुरक्षा किए हुए ऐसे व्यक्ति कमजोर है वस्तुतः समृद्ध नहीं है वस्तुतः उनके भीतर आत्मगौरव नहीं है आत्मभाव नहीं है वही झुक सकता है जो जानता है कि झुक के भी मैं मिटूंगा नहीं वही झुक सकता है जो जानता है कि झुककर भी मैं रहूंगा मेरा होना इतना है इतना सघन है कि झुकने से मिटने वाला नहीं इसलिए दुनिया में एक चमत्कार देखा जाता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा आत्म व्यक्ति सबसे कम अहंकारपूर्ण होता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मगौरवहीन व्यक्ति सर्वाधिक अहंकारी होता है इसलिए जिनको हमने संत कहा है वे तो निरहंकारी थे महावीर की बुद्ध की कबीर की नानक की मोहम्मद कि जलालुद्दीन ये सारे लोग निर्हंकारी थे मगर ये मत समझना कि इनमें आत्मगौरव नहीं था इनमें ही आत्मगौरव था इन्होंने ही निरअहकार भाव से अपनी फूल खोल दिया अपनी पखड़ियां खोल दी इनके भीतर से ही आत्मगौरव की गंद उठी ये बड़े बलशाली लोग थे कमजोर तो झुकते ही नहीं कमजोर तो धर्म के रास्ते पर ही नहीं चलते कमजोर तो राजनीति के रास्ते पर चलते हैं जिनके भीतर जितनी हीनता की ग्रंथी है वे उतने ही राजनीति के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि राजनीति में झुकाना है झुकना नहीं दूसरों पर कब्जा करना है, दूसरों के सिर पर चढ़ना यह कमजोरों के रुग्णचित्त लोगों के लक्षण है राजनीति में स्वस्थ आदमी उत्सुक होता ही नहीं हो ही नहीं सकता जातू अपनी राह बटोही गाता क्या जीवन के गाने जीवन को तू क्या पहचाने जातू अपनी राह बटोही भोरों सा रस लेता रहता गाता फिरता तू राहों में रूप और रस राग भरीस जीवन की जलवा जलवागाहों में जहां गिरे पत्ते सड़ते हैं उन सायों को तू क्या जाने तू क्या जीवन को पहचाने जहां तू अपनी राह बटो ही ऊपर ऊपर का दर्शन कर जीवन युक्ति सिखाएगा क्या डूबा नहीं अतल तल में जो रत्न भला वह लाएगा क्या झूठे रत्नों से भर झोली समझ इन्हें मत सच्चे दाने जीवन को तू क्या पहचाने जा तू अपनी राह बटो ही जीवन में सिर्फ रास्ते के किनारे खड़े होकर तमाशा देखने वाले मत रह जाना तमाशबीन मत रह जाना नहीं तुम्हारे हाथ कूड़ा करकट लगेगा हीरे नहीं लगेंगे झाग लगेगी लहरों की हीरे नहीं लगेंगे और दुनिया में अधिक लोग बस राहगीर हैं, तमाशवीन है कोई भी मूल्य चुकाना नहीं चाहता कोई भी गहरे नहीं जाना चाहता किनारे पे बैठे बैठे झाग समेटते हां झाग कभी कभी सुबह सूरज की किरणों में चमकती है और ऐसा लगती है जैसे इंद्रधनुष छायो और झाग कभी कभी रात चांद की चांदनी में ऐसी लगती जैसे चांदी के ढेर लगे हो मगर दूर से ही जब मुठ्ठी में झाक को लोगे तो सिवाय समुद्र के खारे जल के हाथ में कुछ भी ना छूट जाएगा हीरे के लिए गोताखोरी करनी होती डुबकी मारनी होती बटोहियों के हाथ कुछ भी नहीं लगता तमाशबीन ना रहो दर्शक न रहो यहां भी लोग आते मुझसे कहते हैं कि ध्यान पहले हम देखेंगे दूसरों को करते देखेंगे जब हमें जचेगा तो हम करेंगे दूसरों को करते ध्यान कैसे देखोगे ध्यान अंतर्भाव है तुम किसी के अंतर्भाव में प्रवेश नहीं कर सकते उपाय ही नहीं ध्यान की तो बात दूर जरा किसी के सपने में प्रवेश करके तो देखो किसी के सपने में भी प्रवेश नहीं कर सकते जो कि झूठा है तो ध्यान तो सत्य है उसमें तो कैसे प्रवेश करोगे मुल्ला न अपने एक मित्र के साथ बात कर रहा था मुल्ला ने मित्र से कहा कि रात बड़ा मजा आया मैं कुंभ के मेला गया था बड़ी भीड़भाड़ बड़े तमाशे तमाशों पर तमाशे देखे दूसरा मित्र चुपचाप सुनता रहा लेकिन जैसे प्रभावित नहीं हुआ नसरुद्दीन ने कहा कि तुम प्रभावित नहीं मालूम हो रहे मैंने इतना प्यारा सपना देखा ऐसे मजे कुंभ के मेले में ऐसी धक्का धुक्की तुम प्रभावित नहीं मालूम है कहा मैं क्या खाक प्रभावित हूं मैंने भी रात एक सपना देखा कि हेमा मालिनी को लेके हिमालय पे चला गया हूं एकांत बिल्कुल एकांत हेमा मालिनी का नाम सुना मुल्ला ने ये किस तरह की दोस्ती मुझे क्यों नहीं बुलाया उसने कहा मैंने तो बुलाया था लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कहा कि तुम तो कुंभ के मेला गए हो किसी के सपनों में तुम जा सकते हो किसी के अंतर्भाव में प्रवेश कर सकते हो ध्यान तो तुम्हारे भीतर की गहरी से गहरी स्थिति सपने तो ऊपर की जाग वो भी हाथ नहीं लगती लेकिन लोग कहते हैं हम दूसरों को ध्यान करते देखेंगे हां यह हो सकता है तुम मीरा को देखो मीरा नाच रही तो नाच दिखाई पड़ेगा मगर मीरा के नृत्य में और किसी नर्तकी के नृत्य में कैसे भेद करोगे क्या भेद करोगे वही हावभाव होंगे वही अंगोपांग होंगे वही नृत्य की भावभंगिमाएं होंगी भेद क्या करोगे मीरा में ध्यान है और नर्तकी में ध्यान नहीं ये कैसे पहचानोगे मीरा के नृत्य के भीतर ध्यान की घटना घट गट रही है ये तुम्हारी समझ में कैसे आएगा देखकर तुम सोचते हो बुद्ध को बैठे देख के तुम समझ जाओगे ध्यान क्या है हम हाँ बुद्ध दिखाई पड़ेंगे बैठे हैं पदमासन में आंख बंद के बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बने मगर और क्या दिखाई पड़ेगा लेकिन लोग कहते हैं हम ध्यान पहले लोगों को करते देखेंगे लोगों की तमाशबीन होने की आदत हो गई इस सदी की बड़ी से बड़ी बीमारियों में अगर कोई बीमारी है तो वह है तमाशबीनी यह सदी सबसे बड़ी तमाशबीन सदी है। यहां लोग करते नहीं सिर्फ देखते कुश्ती खुद नहीं लड़ते दो पहलवान लड़ रहे हैं वो देखने जा रहे हैं क्या खाक तुम्हें मजा में लेकर खुद नहीं नाचते नृत्य होता उसे देखते खुद वीणा पर तार नहीं छेड़ते कोई वीणा बजाता है कोई पेशेवर उसको सुनाते अब तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं घर में ही रिकॉर्ड बजा लिए और बड़े कलापारखी हो गए फिल्म देखाते और देखते हो तुम फिल्म में भी लोग कैसे देखते हैं। जानते हैं कि पर्दे पे कुछ भी नहीं है मगर तमाश भी नहीं ऐसी गहरी घुस गई है कि भूल भूल जाते पर्दे पे कुछ भी नहीं है पता है कि पर्दा कोरा है देखा है कि पर्दा को रहा है और पर्दे पर केवल धूप छाया का खेल चल रहा है कुछ भी नहीं है वह लेकिन पर्दे पर घटनाएं घटती है, हैं और तुम्हारा हृदय आंदोलित होने लगता है अगर कोई बहुत सनसनीखेज घटना घट गट रही हो कि किसी डांकू को पकड़ने के लिए पुलिस की कारें उसके पीछे लगी हों और पहाड़ियों के किनारों से और गोलाइयों पर भाग रही हो दौड़ रही हो और तेज आवाज हो रही हो तो फिर तुम टिके नहीं बैठे रहते कुर्सी से फिर तुम एकदम संभल के बैठ जाते हो कोई चीज चूक ना जाए तमाशबीनी बढ़ती जाती और जिन देशों में टेलीविजन फैल गया है वहां तो और ही हालत बिगड़ गई अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति पांच घंटे औसत दिन में टेलीविजन देख रहा है 24 घंटे में 8 घंटे सोने में चले गए 8 घंटे दफ्तर जाना दफ्तर से आना दफ्तर में काम करने में चले गए कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने में सिगरेट पीना दाढ़ी बनाना इस सब में चला गया जो बाकी समय बच जाता 5 घंटे का लोग बैठे लोग ऐसे बैठते हैं जैसे गोंद से चिपका दिए गए हो कुर्सियों से उठते ही नहीं अपने अपने टेलीविजन के सामने बैठे ये दिखाओ यह देखने की वृत्ति बड़ी घातक है क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि अनुभव तुम कब करोगे कोई फुटबॉल खेलता है वो भी तुम देखने चले कोई हॉकी खेलता वो भी देखने तुम चले कोई कुश्ती लड़ता वो भी देखने चले कोई नाचा वो भी देखने चले फिल्म में किसी ने किसी को प्रेम किया वो भी देखा है सब देखते ही रहोगे कभी अनुभव भी कुछ करोगे ध्यान को भी देखने आ जाती हो और सब देखो तो देखो कम से कम ध्यान तो अनुभव करो मगर बस लोग तमाशवीन और तब ऐसे देख देख के तुम जो सीख लेते हो और उसको सीख सीख के जो करने लगते हो उसमें प्राण नहीं होते वह निष्प्राण होता माला हाथ फेरता रहता है मन में और हजार बातें चलती रहती बिना गुरु के माला फेरे जन्म अकार जाए खूब सावधान हो जाओ अगर जीवन को अकार थी खो देना हो तो बस ऐसे ही देख देख के बिना झुके बिना समर्पण किए बिना सत्संग किए बिना किसी सदगुरु से जुड़े करते रहना इसमें होशियारी मालूम पड़ती कुछ लोग किताबें पढ़ के कर लेते हैं ध्यान किताबों में से खोज लेते हैं यह भी पक्का नहीं जिसने किताब लिखी उसने कभी ध्यान भी किया मैंने बहुत किताबें देखी सौ किताबों में से शायद एक किताब ध्यान पर नहीं लिखी जाती जो कि करने वाले लिखते हो निन्यानबे तो उनके द्वारा लिखी जाती जो बाकी और लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर लिखते क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्होंने ध्यान पे किताबें लिखी और जिनकी किताबें बड़ी प्रसिद्ध है हम उससे पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें मैं उनसे पूछता हूं तुम तो कम से कम ना पूछो तुमने तो इतनी सुंदर किताब लिखी मगर किताब तो सुंदर लिखी क्योंकि किताब तो सुंदर लिखी जा सकती वो तो 10-25 किताबें पढ़ी और लिखती लिखना तो एक कला है मगर ध्यान मुझे अभी नहीं आया न तो ध्यान किताबों से सीखा जा सकता है न दूसरे लोगों को करते देख के सीखा जा सकता है ध्यान इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि किसी से भाव का मिलन हो किसी से प्रीति का संबंध हो किसी से नाता जुड़े ऐसी गहराई का कि जिसमें भेदभाव न रह जाए तब सीखा जा सकता है पिया मिले तो बड़े भाग से नहीं तो कठिन कले और एक बात को ही कसौटी मान लेना परम प्यारा मिल जाए तो समझना कि जीवन सार्थक हुआ नहीं तो जीवन सिर्फ एक दुख की लंबी यात्रा थी कथा नहीं थी सिर्फ व्यथा थी या जग ढूंढूं वाह जग ढूंढूं पाऊं अपने पास और बड़े रहस्यों की बात यह है कि यहां ढूंढो वहां ढूंढो लेकिन जब पाया जाता है परमात्मा तो बिल्कुल अपने पास पाया जाता अपने से भी ज्यादा पास पाया जाता है दूर है ही नहीं यही कारण है कि हम चूक रहे हैं हम खोजते हैं दूर और परमात्मा है पास शायद पास कहना भी ठीक नहीं खोजने वाले में ही परमात्मा है पास कहना भी ठीक नहीं खोजने वाला ही परमात्मा की एक तरंग है अपने में ही झांक लोगे तो पालोगे मगर हमारी आंखें बाहर देखने की आदि हो गई आंख बंद भी करते तो भी बाहर ही देखते तुम आंख बंद करके देखना आंख बंद कर लो फिर भी दुकान दिखाई पड़ती खाते बही दिखाई पड़ते आंख बंद कर लो फिर भी वही लोग पत्नी बच्चे घर बाजार मित्र आंख बंद कर लो वही संसार रात सो जाते हो तब भी सपने में वही संसार मुल्ला नसुद्दीन ने एक रात उठ के जोर से अपनी चादर फाड़ दी उसकी पत्नी ने रो रोका अरे अरे ये क्या करते हो मुल्ला ने कहा तो तू अब दुकान पे भी आने लगी तब होश उसे आया कपड़ा बेचने का काम करता है दिन भर कपड़े फाड़ता है रात आ गया होगा कोई ग्राहक सपने में आ गया जो फाड़ चादर और नाराज बहुत हुआ पत्नी पर एक क्षण को तो कि घर में बाधा डालती वो तो ठीक है घर में नहीं जीने देती इधर ना बैठो उधर ना बैठो ये ना करो वो ना करो हद हो गई अब तो दुकान पे भी आने लगी कि, कि कपड़ा भी ना फाड़ो कपड़ा भी ना बेचो नींद में भी तुम देखोगे क्या तुम्हारी नींद भी तुम्हारे दिन की ही झलक तुम्हारी नींद में भी वही बाहर की भीड़ वही बाजार वही काम थोड़े हेर फेर से चलते रहते नींद की स्थिति में भी तुम भीतर नहीं जाते और भीतर जाए बिना कोई अनुभव न कर पाएगा जीवन के सत्य का अपना स्वयं का परमात्मा का या जग ढूंढूं वाजग ढूंढूं पाऊं अपने पास सब संतन के चरण बंदगी गावे दुलन दास कहते हैं कि जब से ये जाना है कि अपने पास जब से यह पहचाना है क्या अपने पास तब से सब संतों के चरण में बंदगी सब संतों के ख्याल रखना अगर तुम्हारे मन में सिर्फ महावीर के प्रति बंदगी है तो hmm! तुमने अभी पाया नहीं जाना नहीं अगर बुद्ध के सामने झुकने में तुम्हें संकोच है क्योंकि तुम जैन कैसे बुद्ध के सामने झुको कि राम के सामने झुकने वाला कैसे कृष्ण के सामने झुके कि मोहम्मद के सामने झुकने वाला कैसे क्राइस्ट के सामने झुके कि गीता पे फूल चढ़ाने वाला कैसे कुरान पर दो फूल रखे अगर ऐसी कंजूसी है तुम्हारे भीतर अभी भी तो समझ लेना कि पाया नहीं है अभी जिसने पा लिया उसके लिए मंदिर और मस्जिद एक मस्जिद पास होगी तो मस्जिद में जाकर ध्यान कर लेगा और मंदिर पास होगा तो मंदिर में जाकर ध्यान कर लेगा इतनी सामर्थ होती है उसकी जिससे पा लेगा जिससे अनुभव हो गया कि मैं कौन हूं जिसने जान लिया कि मेरे भीतर कौन बैठा फिर कहीं भी बैठ गए वो कुरान भी पढ़ लेगा और गीता भी और बाइबिल भी और एक ही सद्भाव से सब संतन के चरण बंदगी गावे तुमने जैनों का प्रसिद्ध मंत्र नमोकार सुना है ना जैन उसका बड़ा गलत अर्थ करते जैनों का मंत्र है नमो अरिहंताणम जिन्होंने पा लिया है जो अरिहंत हो गए उनको नमस्कार लेकिन अगर किसी जैन पंडित से पूछो तो वो कहेगा अरिहंतों को नमस्कार अरिहंत यानी जैन सिद्ध उसमें बुद्ध नहीं आएंगे उसमें क्राइस्ट नहीं आएंगे उसमें जर्थोश्र नहीं आएंगे जैसे सिद्ध होने का ठेका सिर्फ जैनों ने ले लिया हो जैसे परमात्मा इतना कंजूस है कि उसने एक छोटी सी गली बनाई है बस उसमें से जो गुजरेगा वही उसके मंदिर तक पहुंचेगा सारी गलियां उसकी ये सारा वृंदावन उसका है अरिहंत का अर्थ जैन सिद्ध नहीं होता अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने सारे शत्रु मार डाले अरि यानी शत्रु हंत यानी मार डाले जिसने अपने सारे शत्रु मार डाले न काम रहा न क्रोध रहा न लोभ रहा न मोह रहा न अहंकार रहा ऐसा जो है उसको नमस्कार नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम उन सबको जिन्होंने अपनी आत्मा को सिद्ध कर लिया है क्या तुम सोचते हो जिन्होंने ये मंत्र बनाया था उनको समझ नहीं थी कि इसमें जैन शब्द जोड़ देते कहीं एकाद जगह जोड़ देते एक जगह भी नहीं जोड़ा नमो आयरियाणम आचार्यों को नमस्कार गुरुओं को नमस्कार जिन्होंने बोध दिया उन्हें नमस्कार नमो उवध्यायाणम उपाध्यायों को नमस्कार जिनके चरणों में बैठकर कुछ सीखा उनको नमस्कार और अंतिम वचन तो बहुत अद्भुत है नमो लोए सब्य साहणम सब, सब साधुओं को नमस्कार सब्य साहुणम इससे ज्यादा स्पष्ट इस क्या बात होगी सब साहुणम सब साधुओं को नमस्कार लेकिन अगर जैन पंडित से पूछोगे तो वो कहता है कि साधु का मतलब ही जैन साधु होता है और बाकी तो असाधु है कुसाधु है गुरु का अर्थ ही जैन गुरु होता है बाकी तो कुगुरु है शास्त्र का अर्थ ही जैन शास्त्र होता है बाकी तो सब कुशास्त्र है इस जगत में जानने वालों ने अगर अमृत भी बरसाया है तो पंडितों ने उसे जहर कर दिया नमो लोए सब साहू दुलंदास कहते सब संतन के चरण बंदगी गावे दुलंद जोगी जोग जुगत नहीं जाना पहले ठीक से युक्ति सीख लो विधि सीख लो अनुशासन सीख लो किसी से अनुशासित हो जोगी जोग जुगत नहीं जाना गेरु घोरी रंगे कपड़ा जोगी पहले किसी से हृदय तो रंगा लो फिर कपड़े रंग लेना हृदय पहले रंगना चाहिए गैरिक वस्त्र सनातन से सन्यास के वस्त्र गैरिक रंग प्रकाश का रंग है सुबह उगते सूरज का रंग है गैरिक रंग अग्नि का रंग है गैरिक रंग फूलों का रंग है ये तीनों बातें इसमें छिपी हैं भीतर प्रकाश को जगाना है कि सुबह हो जाए कि प्राची लाली हो उठे कि भीतर आग जलानी जिसमें कि अहंकार भस्मीभूत हो जाए और तुम्हारा अस्तित्व शुद्ध कुंदन हो के प्रकट हो कि भीतर फूल खिलाने कली ही नहीं रह जाना है कि भीतर सुगंध उड़ानी मगर कपड़े ही रंगने से नहीं हो जाएगा रंगना चाहिए हृदय फिर हृदय के पीछे कपड़े रंग जाए तो ठीक मगर यह मत सोचना कि कपड़े ही रंग लिए तो हृदय रंग जाएगा हृदय के रंग जाने से कपड़े तो रंग जाते हैं मगर कपड़े के रंग जाने से हृदय नहीं रंगता जोगी जोग जुगत नहीं जाना पहले युक्ति तो सीखो कि भीतर पहले बदलना होता फिर बाहर की बदलाहट गेरू घोरी रंगे कपड़ा जोगी मन न रंगे गुरु ज्ञाना गुरु के ज्ञान में अभी मन न रंगा अभी भीतर प्राची लाली न हुई अभी भीतर फूल न खिले अभी भीतर मधुमास न आया अभी भीतर ध्यान का जन्म न हुआ अभी भीतर रंगे ही नहीं और बाहर बाहर रंग लिया तो बहुत अड़चन ही नहीं है बड़ी आसान बात है कोई भी दो पैसे की गेरू ले ले गेरु से सस्ती चीज दुनिया में और है भी क्या कपड़े रंग लो और जोगी हो गए काश जोगी होना इतना सस्ता होता पढ़ेऊ न सतनाम दुई अक्षर नाम में दो ही अक्षर वे दो अक्षरों का भी तुम्हें पता ना हो और तुम सोचते हो कि तुम सयाने हो जाओगे सीखो सो सकल सयाना बिना प्रभु स्मरण के तुम सोचते हो सयाने हो जाओगे शास्त्रों से शब्दों से सिद्धांतों से तो किसको धोखा दे रहे हो आत्मवंचना ना करो साची प्रीति हृदय बिनु उपजे कहू रिझत भगवाना जब तक तुम्हारे हृदय में सच्ची प्रीति ना उपजेगी क्या तुम सोचते हो भगवान तुम पर रिझ सकेंगे सांची प्रीति हृदय विपजे कऊ रिझत भगवान मिट जाती हैं सृष्टा की जब जब रचनाएं सुंदर तब तब वह और बनाता उनसे भी अनुपम सत्वर कब जाना आहें भरना उसने असफल होने पर वह कब चुप हो बैठा है सिर को घुटनों में देकर क्यों छोडूं फिर मैं भी सखी नित्य नूतन जगत बनाना यह लाख बार बुझ जाए क्यों छोडूं दीप जलाना बहुत कठिनाई है हृदय को रंगने में इसलिए लोगों ने कपड़े रंगने में आसानी पाई हृदय रंगने में कठिनाई रंग उतर उतर जाता चढ़ता नहीं भीतर का दिया जलाना कठिन है बुझबुझ जाता जलता नहीं ध्यान पकड़ में आता नहीं आते आते छिटक छिटक जाता है वर्षों लग जाते तब कहीं ध्यान पकड़ में आता है वर्षों लग जाते जब कभी प्रेम पकड़ में आता है मगर घबराना मत जब परमात्मा नहीं थका है और बनाता है जगत को रोज रोज नए नए लोगों को जगत में जन्म देता है तुम भी क्यों थको हम भी उसी के अंग हैं हम भी क्यों थकें? क्यों छोड़ू फिर मैं भी सकी नित्य नूतन जगत बनाना या लाख बार बुझ जाए क्यों छोड़ू दीप जलाना छोड़ना मत प्रयास लगे ही रहना लगे ही रहना लगे ही रहना एक दिन घटना सुनिश्चित है घटेगी तिथि तो नहीं बताई जा सकती इसलिए हम पुराने दिनों में परमात्मा को अतिथि कहते थे हम देवता को भी अतिथि कहते थे अतिथि को भी देवता कहते थे इसीलिए अतिथि और देवता का एक ही अर्थ करते थे अतिथि का मतलब समझते हो बिना तिथि बताए जो आ जाए आजकल जो अतिथि आते हैं हमें कोई नया शब्द बना लेना चाहिए वो तो तिथि बता के आते वो तो तार कर देते फल गाड़ी से आ रहे अब उनको अतिथि कहना ठीक नहीं अतिथि शब्द का अर्थ चला गया अतिथि का तो अर्थ पुराने दिनों में था न कोई तार थे न कोई चिट्ठी थी कोई खबर नहीं देता था एकदम आ के मेहमान द्वार पर खड़ा हो जाता था एकदम चौंकाई देता था तैयारी करने का मौका भी नहीं देता था पति पत्नियों को लड़ने झगड़ने का कि फिर आ रहा है यह कम वक्त अब फिर पता नहीं कितने दिन सताएगा कि चलो मोहल्ले पड़ोस से कुछ फर्नीचर मांग के इकट्ठा कर ले मौका ही नहीं था अतिथि बिना तिथि बताया आ जाता था अतिथि को देवता कहते थे क्यों क्योंकि देवता भी बिना तिथि बताए ही आता है वो भी अचानक एक दिन द्वार पर खड़ा हो जाता है बस तुम्हारी तैयारी जिस दिन पूरी हो जाती है सांची प्रीति हृदय बिन उपजय कहूं रिझत भगवाना दुलंदास के साईं जगजीवन मोमन दरस दीवाना दुलन कहते दीवाना हो गया हूं पागल हो गया हूं मस्त हो गया हूं गुरु क्या मिले दुलंदास के साईं जगजीवन मुझे जगजीवन के मिलने में ही साईं मिल गया तो जग जीवन मेरे साई हो गए उनसे मेरी क्या पहचान हो गई परमात्मा से मेरी पहचान हो गई अब तो बस एक दीवान की छाई कैसे उसके दरस हो जाए गुरु तो मिल गया द्वार तो मिल गया अब मंदिर में कैसे प्रवेश हो जाए भक्त रोता है पुकारता है जार जार रोता है आज आने तो मंदिर में खोलो द्वार जब पंचम में पिक बोला ऋतुराज आए हैं जब पंचम में पिक बोला ऋतुराज आज हैं आए हंसकर कलियों ने अपने तब मधु के कोष लुटाए नीड़ों में चहक उठे तब अग्नित खग बालों के स्वर उन्मत्त हुई किन्नरिया स्वागत के गाने गाकर पर ओस बिंदु को जाने क्या बात कह गई आकर सिरी ढुलपड़ी निमिस में नैनों में नीर बहाकर फूल खिलते हैं और भक्त रोता पक्षी गाते हैं और भक्त रोता झरने बहते हैं और भक्त रोता वसंत आता है और भक्त रोता सावन की घटाएं गिरती हैं और भक्त रोता लेकिन उसका रोना मस्ती का रोना है वो प्यारे के लिए रो रहा है आंसुओं के पास और हमारे पास चढ़ाने को भी क्या है आंसू ही तो हमारे पास एकमात्र संपदा है जो हमारी अपनी जो हमारी आत्मा से आती जो हमारी गहराइयों से उतरती जो हमारा निचोड़ है जो हमारे प्राणों की पुकार है जो हमारा मंत्र जाप है अगर सदगुरु के पास सीखा तो माला फेरना नहीं सीखोगे आंसू आशु झरेगे, आंसुओं के मोतियों की माला फेरेगी अगर सदगुरु के पास सीखा तो ये राम राम राम राम की तोता रटंत नहीं होगी भीतर निश्चित रोए रोए में कण कण में धड़कन धड़कन में बिना शब्द के निशब्द और मौन एक अहिर्निष प्रार्थना गूंजती रहेगी फिर किसी मंदिर में पूजा के थाल नहीं सजाने होते प्राणों के ही थाल सज जाते तब आता है जरूर आता है अतिथि मगर कब किस घड़ी कोई भी नहीं जानता पिया मिलन कब कभोई अंदेसवा लागी रही मगर भागी हैं वे जिन्हें यह अंदेशा लग गया कि कब प्रभु का आना होगा उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ने लगी मालूम होता मालूम होता पहली खबरें आने लगी संदेश पहुंचने लगे उसकी सुगंध ओड़ोड़ के आने लगी उसकी शीतलता झरने लगी उसके अमृत की बूंदाबांदी होने लगी जल्दी ही घनघोर वर्षा होगी जल्दी ही अनंत सूरज निकलेंगे मगर कब कोई सुनिश्चित घड़ी नहीं हो सकती कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता इतना कहा जा सकता है कि जो पुकारेगा वह पाएगा जो प्यासा होगा उसकी प्यास बुझाई जाएगी जीसस ने कहा है खटखटाओ और द्वार खुलेंगे मांगो और मिलेगा देर कितनी लगेगी द्वार खटखटाने में यह तुम पर निर्भर है तुम्हारे खटखटाने में कितनी त्वरा है कितनी प्राणवंतता है कितनी सजीवता है कितनी समग्रता है खटखटाओ द्वार खुलेंगे मांगो मिलेगा उस द्वार से न कोई कभी खाली गया है न कभी कोई खाली जा सकता है आज इतना है